लक्ष्यार्थ जीव है बाच्यार्थ जीव है जला का स्थानीय तव पद का लक्ष्यार्थ कूटस्थ है का स्थानीय तत्पद का वाच्यार्थ ईश्वर है मेघा का स्थानीय तत्पथ का लक्ष्यार्थ है शुद्ध ब्रह्म महाका स्थानीय तव पद और तत्पद दोनों का वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ त्व पद का वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ दो है तत्पथ का वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ दो है पति का वास्त हो गया जीव चिताभाष ज्वाला का स्थानीय हुआ और लक्ष्यार्थ हो गया घटा का स्थानीय कूटस्थ आपको विचार क्या करना मैं कौन हूँ जी कूटस्थ है अधिष्ठान चैतन्य चिताभाष नहीं अंतगणित जो चैतन्य का प्रतिम्ब होता है उसमें सब व्यापार हो रहा है वो मैं वास्तुत तो प्रतिम्ब नहीं बिंब रूप हूँ प्रतिम्ब की अलग सत्ता है बिंब ही उपाधि में दिखता है तो कुटस्थ चैतन्य में हुआ। हो ऐसा ज्ञान होगा तो फिर महावाक्य से तत्पथ का लक्ष्यार्थ के साथ अहम ब्रह्म ज्ञान होगा पहले अहम इस शब्द का लक्ष्यार्थ निश्चय हो कुटस्थ तब उस कुटस्थ घटा का स्थानीय कूटस्थ का महाकाशानीय ब्रह्म के साथ एकत्र तो होता है जो में में और जो लक्ष्यार्थ को निश्चय नहीं करे वाक्यार्थ में देहादि में रहेगा अहम ब्रह्म वो नहीं होगा अहम और ब्रह्म अहम ब्रह्म से अहम यह परिचन्न अब्रह्म व्यापक एक कैसे होगा ब्रह्म शब्द का वाच्यार्थ है मेघा का स्थानीय ईश्वर लक्ष्यार्थ है महाकाश शुद्ध ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म और कूटस्थ एक है जिस प्रकार घटाकाश और महाकाश एक है घटाकाश और महाकाश में क्या होता है ऐसा लगता है घटाकाश आकाश छोटा है घट के अंदर आकाश महाकाश सरा हुआ, हुआ है तो घटाकाश महाकाश एक कैसे होगा महाकाश तो ये घर के अंदर बाहर सब भरा हुआ है और घटा का घटे के अंदर है एक कैसे होगा ऐसे संशय हो सकता है हैतन में जो कुटस्थ चेतना और ब्रह्म चेतन एक है ये शरीर में जो चेतन है इस अंगुली में जो चेतन है ये अंगुली में जो चेतन है शरीर चेतन का अंश है ये अंगुली में चेतन है शरीर में जो चेतन है बड़ा चेतन अंगुली छोटा चेतन ऐसा है चेतन में अंशास नहीं है घटाकाश और महाकाश में तो ऐसा लगेगा घटाकाश तो घटे के अंदर इतने छोटा है महाकाश तो व्यापक है इसी प्रकार तो घटाकाश महाकाश एक ही के होगा ये तो संशय हो सकता है इन चेतन में कूटस्थ चेतन और ब्रह्म चेतन एक ही है देह के अंदर जो चेतन है देह के बाद जिस प्रकार अंगुल के अंदर चेतना पूरा शर में जो चेतना भिन्न है नहीं? नहीं। एक ही चेतन उसमें अंशानशाव है छोटा बड़ा है इसी प्रकार कूटस्थ चैतन देह अधिष्ठान चेतन चैतन आकाश आदि का अधिष्ठान चैतन एक ही है ये तो तो देह में चेतन ही में देह आश्रित है ये देह स्थल सूक्ष्म किसमें आश्रित है अधिष्ठान चैतन में इसी प्रकार यहाँ आकाश वायु उसका भी अधिष्ठान क्या है उसी चेतन शुद्ध चेतन एक है उसमें सब कुछ आश्रित है ये देहद्वै आश्रित है व्यस्टि देह सबका आकाश वायु आदि प्रकाश सब कुछ आसित है का अधिष्ठान चैतन्य एक ही ब्रह्म है वही अधिष्ठान चैतन्य सूक्ष्म शिक्षण का भी अधिष्ठान है जिसको कूटस्थ कहते है तो कूटस्थ ब्रह्म में अनुशांश होगा चैतन्य अनुशांश नहीं है ये कहा था अयम जीव न कुटस्थम विभिन्न कदाचन ये किसके लिए कहा था अभिद्या ये कहा कारण रूप अभिद्या अनुन्या अध्यास तो पहले कहा उसका कारण है अविद्या है अनादि अभिवेक ये मूला विद्याम ये मूला विद्या है इस इस्लोक में कहा गया मूला विद्या किसको कहेंगे ये कभी भी कुटस्व को नहीं जानता है ये अनाद अभिवेक को मूला विद्या समझना आगे पूर्वोक्त पूर्वोक्तस्य जीवस्य से अविद्यालपित्व से विभजते पूर्वक्त जीव जो पहले कहा गया जीव कूटस्थ्य <ud hierarchy> कल्पिता बुद्धि तत्रचित प्रतिबिंबक इसमें जीव कहा गया है अविद्या जीव में अविद्या जीव अविद्या कल्पित है अविद्या कल्पित है।, है। जीव में अविद्यात्व को स्पष्ट करने के लिए विभाजित है, अविद्या का विवाह करके बताते हैं विक्षेपति विद्या व्यवस्थि न भाति कूटस्थ इन आवृति पहले मूला विद्या कहा कुटस्थ को नहीं जानता है जीव अनाधि अभिवेक मूला विद्या है ये अभिद्या दो प्रकार है विक्षेपा आवृत्ति रूप अभ्याम एक विक्षेप रूप और एक आवृत्ति रूप अभिद्या विधा व्यवस्थित दो प्रकार की अभिद्या है आवृत्ति और विक्षेप आवृत्ति विक्षेप में आवृत्ति का आवरण भी कहते हैं आवृत्ति आवरण से स्त्रिया करें तो आंग आवृत्ति बन जाएगा लुट कर तो आवरण बन जाएगा गुण करके आवृत्ति आवरण आवरण और विक्षेप आवरण क्या है आगे कहते न भाती नास्ति कुटस्थ इतना आपादन आवृत्ति कुटस्थ न भाति उसका भान नहीं होता है और नास्ती कुटस्थ न भाती और नास्ती नास्ती न ना भाती और नास्ती न भान होता है ना है तो कोई अनुभव में नहीं आता है नहीं है ऐसे जो आपादन करना ऐसे जो व्यवहार किया जाता है व्यवहार करने का कारण का तो ना है आवृत्ति ये आपादन करना तो न भाती नास्ती है ये आवरण है इसका है तो आवरण आवरण के कारण ऐसा व्यवहार होता है चैतन्य का आवरण हो गया जैसे कोई वस्तु है उसको ढाक देंगे देखेगा न भाती और नहीं आवरण का उसके रहेगा इसकी कब पटक के अंदर क्या है किसको मालूम है इसके अंदर इसके अंदर रुपया है किसका मालूम है न ना भाती नास्ती न ना भाती नास्ती यावरण बरन, यावरण के कारण न ना भाती नास्ती आवरण नहीं रहेगा तो देखो भान हो जाएगा न भाती हेतु का व्यवहार का हेतु हो गया आवरण आपादन आवृत्ति विक्षेपी विक्षेप हेतु न भाति इति आवरण होता है विक्षेप का हेतु आवरण पहले होने पर विक्षेप होता है रज्जु के अज्ञान है रज्जु का आवरण है तब तो सर्प दिखता है विक्षेप का हेतु होता आवरण विष्प हेतु न अभ्य अभ्य श्रेष्ठ है, है। कारण पूजित है।, है पहला उपस्थित तो होता है कारण आवृत्ति प्रथम लक्ष्य इसलिए विष्प पहले नहीं कर करे करके आवृत्ति पहले कहते हैं न भाति कुटस्तो ना ना ना कुटस्तो न भाति न प्रकाशतेवरण कूटस्थ न भाति न भाति का है न प्रकाशते न भाति का न ना प्रकाशते ना नास्तिक है ही नहीं इसी प्रकार जो व्यवहार होता है शब्द प्रयोग किया जाता है ज्ञान होता है उसका हेतु कारण है तो आवरणम या आवरण का कथन कर दिया कौन ननु अविद्याणसभाव किम प्रमाण मशंक्य लोकानुभवे अविद्या तत्कृत आवरण सद्भाव किम प्रमाण अविद्या सद्भाव किम प्रमाण अविद्या प्रमाण है और अविद्या है अविद्यात आवरण सद्भावे होने में क्या प्रमाण है यह संकाहन पर उत्तर देते अनुभव अनुभव लोका अनुभव बताते हैं। अज्ञानी विदुषा अज्ञानी विदुषा कूटस्थ प्रबुते न भाति न भाति इति कूटस्थ्वा व अज्ञानी विदुषा अज्ञानी विदुषा पृष्ठ विद्वान के द्वारा पूछा गया अज्ञानी विद्वान अज्ञानी को पुछता है कुटस्थम जानती भो कूटस्थ जानत अज्ञानी जानता है को कोटस्थम न प्रबुध्यती नहीं जानता है कथा न जाना कुटस्थम जाना थी अज्ञानी क्या करेगा न जाना नहीं जानता है केवल नहीं जानता है तो नहीं अभी तू आगे कहता है न ना भाती नास्ती कुटस्थम को भान प्रकाश नहीं है नहीं होता है ऐसे के कुटस्थ नाम को कोई पदार्थ ही नहीं न ना भाती नास्ती ऐसे कहता है अज्ञानी करेगा ऐसा कुटस्थ जानता है क्या नहीं भान नहीं होता कहीं कुटस्थ कुछ भान नहीं होता है ही नहीं ऐसे जो बोलता है इति बुद्धवा बदल जो कुटस्थ नास्ति न भाति कुटस्थ कहता है कुटस्थ का आवरण कुटस्थ का आवरण को जान करके कहता है कुटस्थ का आवरण को जान करके, करके बुद्धवा अनुभव करके ही बोलता है नास्ति न भाति ये कुटस्थ का आवरण का अनुभव करता है तभी बोलता है नास्ति न भाती नास्ती न भाती बोलने के लिए वो आवरण का अनुभव होना चाहिए कहीस्ती नाती कूटस्थ का आवरण को बुद्धवाहता अज्ञानी विदुषा कूटस्थम कि वक्ति अयम अविद्या विदुषा पृ अज्ञानी को पूछा गया अज्ञानी कूटस्थम किस पूछा इसे पूछने पर अज्ञानी क्या कहता है न जाना तो अज्ञानम अनुभव है व्यक्ति कहता न जाना न जाना घटम जाना में ऐसे ज्ञान होता है देखो अयम घट ऐसे ज्ञान हुआ ज्ञान होने के बाद आप कहते घटम जाना मैं ये होता है घटम जाना मी कह से क्या चाहिए घट ज्ञान का भी अनुभव होता है न आई को लोग वहां कहते घट ज्ञान का भी ज्ञान होता है उसको अनुभव कहते अयम घट ज्ञान अलग है घटम हम जाना ये अलग है अहम घट ये व्यवसाय ज्ञान उसका विषय घट होता है और घटम जाना घट इत्या ज्ञान बाना हम घट ज्ञान का भी ज्ञान है ये न्याय मत के अनुसार वेदांत में साक्षी ज्ञान से घट ज्ञान प्रकाशित तो हो जाता है अहम घट ये ज्ञान हुआ वो ज्ञान का प्रकाशक साक्षी है इसलिए आपको तो घटम जाना मो तो घट ज्ञान का अनुभव होता है साक्षी के द्वारा तब घटम जाना कहा जाता है घटे ज्ञान का अनुभव नहीं होगा तो घटम जाना से शब्द प्रयोग नहीं होगा ठीक इस प्रकार कहता है न जाना क्या कहता है कुटस्थम न जाना तो कुटस्थ के अज्ञान का अनुभव हो रहा है अज्ञान का अनुभव होने पर कहता है न जाना ये हो गया अयम अविद्या अनुभव न जाना मी थे अज्ञानम अनुभव व्यक्ति व्यक्ति अज्ञान का अनुभव करके बोलता है ये हो गया अविद्या किसका अनुभव आप अविद्या का अनुभव करके बोलता है न जाना न न अज्ञा वक्ति वदति तो आवरणानुभवः पहले जो कहा न ये जाह अभी अज्ञा ही कहताइ नहीं अज्ञानकता आवरण का भी अनुभव अनु है आवरण का अनुभवताते न कर्ता कौन है नास्ती, तो नास्ती अस्थिकपद है ना नही उसका कर्ता कूटस्थ नास्तिक्थो नास्ति न भाती कूटस्थ आगे कुटस्थ दिया है एक कुटस्थ कर्ता कूटस्थो नास्ति न ना भाती ऐसा अज्ञानी कहता है अभाव भाने अभावस्थ के अभाव और अभाना अभावा भाने च अभाव अभान अभावाभान च अभावा भाने कुटस्तक अभाव का अभान न भाव और न भाति का अर्थ अभान इसको अनुभव करता है क्या अनुभव करता है कुटस्थ के अभाव को और कुटस्थ के अभान को न भाति कहता है तो अभान का अनुभव करता है घटो भाति ज्ञान का अनुभव होता है न भाति कहेंगे तो अभान का अनुभव घटम जाना ज्ञान का अनुभव हो होता है घट ज्ञान का अनुभव और न जाना ज्ञान का अनुभव भाई नास्ती ये अभाव का अनुभव भाई अस्थि कहें तो भाव का अनुभव घटो अस्ति कहेंगे घट का अनुभव करेंगे तो घटो अस्ति कहेंगे भाव का अनुभव नास्ती कहें तो अभाव का अनुभव ठीक है न भाती कहेंगे तो क्या किसका अनुभव अभान का अनुभव भे बदलते अयम आवरण अनुभव योग्य आवरण का अनुभव देखो दो इसमें बताया अविद्या कैसे हुआ न जानमी कुटस्थम जाना थी अज्ञान क्या कहेगा न जाना ये किसका अनुभव हुआ अविद्या का अनुभव हुआ आवरण का अनुभव कैसा है नास्ती कुटस्थ न भाति योग किसका अनुभव आवरण का अनुभव अत अतः उभयत्र अनुभव प्रमाण भाव उभयत्र उभयत्र क्या है अविद्या और आवरण में जो नी क्या, क्या प्रमाण हुआ अनुभव ही प्रमाण हुआ अज्ञानी इति ननु भवनमते नवन्मते आत्मन स्व तस्द्याप्यते ये शंका भी करते हैं। आत्मा ब्रह्म है प्रकाश रूप केवल स्वयं प्रकाश है स्वप्रकाश उसका प्रकाश के लिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता है स्वप्रकाश है ब्रह्म स्वप्रकाश ब्रह्म में ये अज्ञान कैसे रहा स्वप्रकाश ब्रह्म उसमें अज्ञान कहाँ से आया भवन मते आत्मन स्वप्रकाशत् आत्मा स्वप्रकाश है आपके मत में तस्मिन अभिधान उप फिर उसमें अज्ञान कैसे रहेगा क्यों नहीं रहेगा आगे बताता है तेजस विरुद्ध स्वभावत्वेन तयो संबंध अनुपत है दो है तेज और तिमिर तेज है प्रकाश है, तिमिर है अंधकार प्रकाश और अंधकार दोनों का विरुद्ध है जैसे दोनों का विरुद्ध है इसी प्रकार स्वप्रकाश प्रकाशात्मा ज्ञान और अज्ञान विरुद्ध स्वभावत्वेन, दोनों विरुद्ध है ज्ञान और अज्ञान दोनों विरुद्ध है तय संबंध दोनों का संबंध अज्ञान और प्रकाश दोनों का संबंध देखो तेज और अंधकार एक साथ रह सकते हैं। रहस्य मंद अंधकार है वहाँ अंधकार है, है। प्रकाश भी है नहीं एक साथ है ना नहीं मंद अंधकार है तो थोड़ा प्रकाश भी है अंधकार भी है ऐसे एक साथ रह सकते हैं। किंतु दोनों में एकत्र एक अध्यास कभी होगा कोई अंधकार को प्रकाश है प्रकाश को अंधकार दोनों में ताजात्म भ्रम होगा लहोह पिंड को गर्म कर दे से लाल हो जाता है उसको लोहो पिंड कहते अग्नि कहते एकत्व होगा? अंधकार प्रकाश में एकत्व होगा ये दोनों का संबंध ताजात्म संबंध होगा अंधकार प्रकाश दोनों का एकत्व तो कवि होगा यही संबंध मतलब एकत्र ताजात्म नहीं हो है संबंध मतलब ताजात्म नहीं हो है विरुद्ध स्वभाव एक साथ रह जाएंगे किन्तु ताजात्म्य दोनों का नहीं हो सकता है आगे अविद्याप्यम हाँ पहले अविद्या सिद्ध हो तो अविद्यात आवरण मानेगी अविद्या सिद्ध नहीं होगा तो आत्मा में अविद्या अविद्याकृत आवरण कहां से आएगा अविद्या अभावे सच्ची समाचार अविद्या अभावे तत्कृतम आवरणम तत्कृत तत्प्य अविद्या रहना प्रयाकृतम तो अविद्यात आवरण उसका भी निरूपण नहीं होगा तदभावेच तन्मूलकस्य विक्षेपस्य विक्षेप जब आवरण ही निरूपण नहीं हो पाएगा आवरण नहीं है तो आवरण विक्षेपेप आवरण का कार्य आवरण कार्य ही सिद्ध हुआ। हुआ। तो भी नहीं हुआ उसका कार्य सिद्ध होगा कारण क्यों ना तो तनमूल क्या आवरण मूलक विक्षेप से असंभव विक्षेप ही नहीं होगा विक्षेपभाव ज्ञान निवर्त्य भाव ज्ञान विक्षेप पहले हो तो ज्ञान निवृत्त होता है अनर्थ सुख दुख आदि अनर्थ संसार विक्षेप सिद्ध हो तो ज्ञान निवृत्त होगा संसार रजू में सर्प है विक्षेप रजू के अज्ञान होने से आवरण होने से सर्प दिखता है विक्षेप हो तो ज्ञान से सर्प की निवृत्ति होती है रजु ज्ञान से सपने में आप देखे तो विक्षेप सपने में सो जाने पर पहले अपने अज्ञान है अपने को नहीं भूल जाते हैं मालूम नहीं होता अज्ञान है फिर उसमें स्वप्न प्रपंच दिखने लगा विक्षेप होने से जब जागृत तो बोध हो जाता है सपन प्रपंच का नाश हो जाता है ज्ञान निवृत्त होता है यहां तो आत्मा स्वप्रकाश होने से उसमें अभिद्या नहीं रहेगी अविद्या नहीं रहने से अभिद्या आवरण नहीं हुआ आवरण नहीं रहने से आवरण का कार्य विक्षेप भी नहीं होगा विक्षेप नहीं होगा तो ज्ञान निवृत्त्य पर अनर्थ कहां से आएगा विक्षेप तो अनर्थ ही ज्ञान निवृत्त्य से अनर्थ से ज्ञान अनिवृत्य ज्ञान से नष्ट बनने वाले अनर्था जो नहीं रहा तो ज्ञान क्या करेगा ज्ञान क्या करेगा अनर्थ को नष्ट करेगा नाश करेगा अनर्थ ही सिद्ध तो नहीं हुआ विक्षेप सिद्ध नहीं हुआ तो ज्ञान का कोई प्रयोजन नहीं रहा ज्ञान से वैयथ्यम ज्ञान व्यर्थ होने से क्या होगा तत तत्प्रतिपादकं शास्त्र अप्रमाणं सशंक्य तत्सर्व पूर्वोक्ता अनुभव बाधित ज्ञान व्यर्थ होने से क्या होगा तत्प्रतिदक शास्त्र ज्ञान प्रतिपादन पत तो तो मतलब ज्ञान व्यर्थ होने से उसका प्रतिपादक जो शास्त्र है वही तो ज्ञान कैसे होगा ज्ञान के लिए साधन बताते हैं श्रवण मनन दिजाशन सबका प्रतिपादक शास्त्र अप्रमाण हो जाएगा ये तो आशंक्यक शंका करने पर सिद्धांत कहता है ये तो सर्वम पूर्वत अनुभव बाधितम अनुभव से बाधित हो जाता है अनुभव है अज्ञान का अनुभव होता है कुटस्तम जाना जानासी क्या कहता है न जाना ये किसका अनुभव हुआ अभिदय का आत्मा में अभिदा है या नहीं, नहीं। अभिदय का अनुभव होता है उसका आभरणी अनुभव हुआ अनुभव जब होता है तो नहीं रहना चाहिए ऐसा कौन से नहीं रहेगा कोई कहेगा कोई भी भूत तो गर्म नहीं अग्नि क्यों गर्म होगा तेज को छोड़कर कोई गर्म है कोई भी भूत गर्म नहीं तेज क्यों गर्म होगा नहीं होना चाहिए अग्नि को पकड़ो अनुभव होता है गर्म तो नहीं होना चाहिए कौन से तेज ठंडा हो जाएगा तो गर्म ही अनुभव जहाँ होता है नहीं दृष्टि अनुपन नाम जो दृष्ट है अनुभव होता है उसमें अनुपन नहीं होना चाहिए ऐसा कहा जाएगा अनुभव होता है वहां नहीं कर सकते नहीं रहना चाहिए आत्मा में अवैध का अनुभव हो रहा है न जाना ही इसलिए क्या हुआ इस जितने से शंका है अभिद्या नहीं अभिज्ञा नहीं तो आवरण नहीं आवरण है तो विक्षेपण नहीं विक्षेप नहीं तो अनर्थ नहीं अनर्थ नहीं तो ज्ञान निवृत्त संसार नहीं ज्ञान व्यर्थ शास्त्र प्रमाण सब का बाध हो जाएगा अनुभव से अनुभवते सकाशे कुतो विद्या कथमावृति इत्यादि तर्क जालानी, जालानी, इत्यादि तर्क स्वाभूतिर्ग्र सौ विद्या ये शंका करते सब प्रकार से कुतो विद्या स्व प्रकाश साथ में अविद्या कहाँ से अब ताम बिना आवृत्ति कथम ताम मतलब अविद्या के बिना आवरण कैसे इत्यादि कह दिया आगे समझ लेना आवृत्ति नहीं तो विक्षेप कैसे होगा और नहीं होगा तो अनर्थ नहीं रहा ज्ञान अनिवृत्य ज्ञान व्यर्थ फिर ज्ञान प्रतिभाग शास्त्र व्यर्थ इत्यादि तर्क जालानी इत्यादि कह कर उनको समझ लेना तर्क के जाल बहुत तर्क विभिन्न अंकुतर्क करते हैं सब प्रकार से उसमें तर... अभिजा कैसे होगा ये असो स्वानुभूति ग्रसति ये तर्क जाल को ग्रास कर लेता है अनुभव तर्क जालानी द्वितीय भोजन असो स्वानुभूति ग्रसति अपने अनुभूति अनुभव ग्रास कर लेता है अनुभव तर्क को नष्ट कर देता है ग्रास करना तो निगल लेना जैसे धीमी किसको पकड़ के मगर आदि निगल लेते हैं सर्प आदि किला छोटे किला को पकड़ निगल लेते हैं इस प्रकार ये अनुभव है इनको सब ग्रास कर लेता है अर्थात अच्छा ये तर्क का नहीं रहेगा अनुभव के सामने तर्क जितने करो अनुभव हो रहा है अवैध का अनुभव हो रहा है कुटस्थम न जाना अभी, अभी तो अनुभव है अभी अनुभव तो सप्रकाश में कहा से अभी दिया कुतु अभिद्या ऐसा नहीं अविद्या का अनुभव हो रहा है अविद्या है अनादिकाल से है कहाँ से आएगा कहाँ से आने का नहीं अविद्या है उसकी निवृत्ति कैसे होगी विचार करो कहाँ है तो अनुभव हो रहा है अनुभव उसको ग्रास कर लेता है अर्थात जब अनुभव होता है वहाँ ये कुतर्क नहीं कर सकते नहीं होना चाहिए करके स्व प्रकाश है नहीं दृष्टि अनुपन्नम नाम न्यायादिति भाव दृष्टि अनुपन्न जब प्रत्यक्ष अनुभव होता है अनुपन्न ये नहीं होना चाहिए जल है जल इतने ठंडा क्यों बर्फ देखा बड़े बर्फ कोई जल कठिन कैसे होगा जल तो कठिन नहीं, जल तो हम रोज पीते बर्फ पर देखा दिखाई जल ये नहीं होना चाहिए जल इसे कठिन नहीं होना चाहिए जब दिखता है जल ठंडा हो बर्फ हो गया या पी पानी हो जाता है तो दृष्टि अनुपन्न ऐसा नहीं कर सकते होता ही अर्थात अविद्या का अनुभव होता है इसलिए अविद्या नहीं रह सकती ऐसा नहीं कर सकते विद्या अभवस्थर्क विरोधन आभासवान्न तेन तत्वनशयश्य अभव प्राणियापगमे कवल तर्क न तार्किकस्य कर्ता है पूर्व से ताकि अनुभव से उक्त तर्क विरोध न आसवाद अनुभव तो होता है कूटस्थम न जानामी अनुभव तो होता है किंतु अनुभव जितने सब यथार्थ है क्या अनुभव कितने भ्रम है राज्य में सर्प दिखता है न नहीं और तो भ्रम है भ्रम है ठीक इस प्रकार आत्मा में अविद्या का अनुभव होता है वो भ्रम हो जाएगा क्यों भ्रम होगा तर्क के विरोध अनुभव से उत्तर तर्क के विरुद्ध है ना तर्क क्या है आत्मा स्वप्रकाश है तो अविद्या कहा से आएगी दोनों परस्पर विरोधी है तम तो प्रकाशवत अंधकार प्रकाश जी अव... प्रकाश जी से अत्यंत विरोधी है आत्मा स्वप्रकाश में अविद्या कैसे तर्क विरोध क्या होगा अनुभव से आभास अनुभव वास्तव नहीं आभाष है तो ना भ्रम है नत्व निश्चय भ्रम ज्ञान से तत्व निश्चय होगा आभास होने का ना तत्व निश्चय नहीं होगा ऐसा शंका करने पर सिद्धांत उत्तर देता है यदि अनुभव प्रामाण्य आप नहीं मानोगे अनुभव हो रहा है कुटस्थम न जाना जैसे घटम जाना घट ज्ञान का अनुभव हो रहा है जैसे कुटस्थम न जाना कुटस्थ के अज्ञान का अनुभव हो रहा है अनुभव में प्रामाण्य यदि नहीं मानोगे केवल तर्क निश्चाय ऐसा मानते हो न्याय के लोग मानते हैं न्याय जो पढ़े तर्क संग्रह में आया तर्क किसको कहते हैं भा, ब्रह्म ज्ञान का दो तीन भेद है संशय विपर्य तर्क मालूम ये अयथार्थ अनु यथार्थ यथार्थ दो प्रकार क्या अथार्थ क्या है संशय विपर्य तर्क तर्क भी अयथार्थ है वो निश्चायक होता है तर्क अव्यथार्थ निश्चाय का नहीं होता है कहा तर्क से अनिश्चय तत्व से स्वयं नहीं अभिवगत तार्किक लोग आप स्वयं ही मानते हो तर्क निश्चाय का नहीं है तर्क स्वयं निश्चय का नहीं है अनिश्चाय तत्व न तार्किक से तत्व तो निश्चय को आप इस याद जो तार्किक है उसको तर्क तत्व तो का निश्चय कभी नहीं होगा अनुभव का नहीं मानोगे तो अनुभव मानना पड़ेगा कहीं भ्रम हो जाता है सके शा अगर सब को भ्रम कहेंगे ऐसे सब को भ्रम कहेंगे तो तो किसी का निश्चय नहीं होगा कहीं कहीं भ्रम होता है और सर्वत्र भ्रम कहीं मानेंगे भ्रम नहीं होगा स्वानुभूता व स्वानुभूता व विश्वास तर्क स्थित कथम वार्किंग मनस स्वानुभूता तब तो निश्चय मैं अपनुयात स्वानुभूतो अविश्वास अपना अनुभव में जब अविश्वास करोगे अनुभव होता है अज्ञान का आत्मा में अज्ञान का अनुभव हो रहा है कुटस्तम न जानी जिसमें अभिसार करोगे तो तर्क श्याप अनवस्थित है तर्क में अवस्था नहीं तर्क प्रतिष्ठान तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है कोई तर्क करके कुछ सिद्ध किया और बड़े तार्किक गाया, उसके ऊपर कुछ अलग दोष निकाल दिया और कुछ सिद्ध कर देगा इसे रघुनाथ श्रीवण ने कहा है जितने तार्कि मिल करके एक उद्घोष करते हैं ये दोष युक्त है निर्दुष्ट है कथ हम हे कल्पनाधि विदुषा नि कम यदुष्टम निरस युष्ट मय जल प्रति कलनाथ रघुनाथ मनुताम तदन्यथ विदुषा निबहे विद्वान का समूह विदुषा निबहेकमत्याथ विद्वान के समूह मिलकर के एक मत होकर मत्याग यदुष्टम निराटकी ये अदुष्ट है निर्दुष्ट है ऐसा उद्घोषणा की निराटकी घोषणा की ये है ये दुष्ट है कोई हेतु दुष्ट है ये लक्षण दुष्ट है ऐसे कहा है बड़े बड़े विद्वान सो मिलकर के ये लक्षण निर्दुष्ट है और ये दुष्ट है विदुषा नि कमत्याग यद दुष्ट निरतंकी युष्टुष्ट निरतंकी यदा दुष्ट यच्चा दुष्टम जो अदृष्ट है और यच्चा दुष्टम ये दुष्ट है ये अदुष्ट है ये दोष युक्त है ये दोषयुक्त नहीं है निर्दुष्ट है कहते मई जल पति कल्पनाधि रघुनाथ मनुताम हम जो कल्पना के अधुनाथ रघुनाथ बोलने लगे समझिए अन्यथा है जो निर्दुष्ट है उसको दोष निकाल देंगे और जो दोष निकालते हैं उसको हम सिद्ध कर देंगे निर्दुष्ट है अब कोई विद्वान बड़े तार्किक हैं तार्कि उनके सामने बात नहीं कर सकते जिसमें दोष निकाले कहेंगे बिल्कुल निर्दुष्ट है तर्क के ऊपर कहेंगे फिर तर्क नहीं बोल पाएंगे तो मानना पड़ेगा चुप होना पड़ेगा और जिसमें निर्दुष्ट कहते हैं उसमें हम दोष निकाल लेंगे और व्यापति का लक्षण करते समय कितने दोष निकालते हैं न्यायवधि ने थोड़ा आया व्याप्ति पंच के सिद्धांत लक्षण उसमें ग्रंथ में कितने कितने आया किसने उसमें विस्तार है इसलिए रघुनाथ श्रीवाणी कहा तर्क के द्वारा हम ऐसा कर देंगे विद्वान मिलकर के जो सिद्ध किया उसको हम अन्यथा कर देंगे मई जलपति कल्पनाधि रघुनाथ है मनुताम तद अन्यथे वन्यथा ही हो जाएगा इसे तर्क की अवस्थ, अवस्था नहीं है अनवस्थित है ते साम से कथम बा तत्व निश्चय में आपनी अपने को तार्किक मानता है वस्तु तो नहीं तार्किक तो उसको कहते तार्कि के अनुकूल तर्क कर था तो कहें। और श्रुति के प्रतिकूल कुछ ना कुछ तर्क करे जो तर्क करता है वो भी कोई तार्कि उसको खंडन कर दे वो उसको तो क्या तर्क कहना अपने को तार्किक का मानने वाले तार्किक का मन्य प्रथम बात तत्व निश्चय में अपनी आप तत्व निश्चय कैसे प्राप्त करेगा यदि अपने अनुभव को विश्वास नहीं करोगे तर्क स्वयं निश्चय नहीं है तर्क को प्रमाण का अनुग्राह मानते हैं पर्वत भनिमान धूमा अनुमान प्रयोग करते हैं वहाँ कोई संशय करेगा धूम बनी का भी विचारी हो तो तर्क देते हैं यदि वनी न सियाद तरी धूम भी न सियाह ये तर्क है यदि पर्वत ये बनी नहीं होती धूम नहीं होना चाहिए ऐसे तर्क के द्वारा व्यभिचार संख्या की निवृत्ति होती ये अनुमान प्रमाण अनुमान का अनुग्राह हो जाएगा तर्क प्रमाण का अनुग्राहय प्रमाण नहीं तर्क इसलिए तर्क तत्व तो निश्चय का नहीं है और तार्किक का मान्य तब कैसे तो प्राप्त करेगा अर्थात अनुभव का मानना पड़ेगा पूर्णज पूर्णमाद ओम शांति शांति शांति